अनोशो ठोंक नहीं सांझ नहीं भोर नंबर फाइव ना पिछले पहरे ताके खड़े धूल सुमिर कर तारकू सभिगवा पिछले पहरे जाग करी भजन करे भजन करे चित शरण दासवा जीव की निश्चय गति बैज पहले पहरे सब जगै दूजे भोगी मीसे पहरे चोरही चौथे चो जोगी जो कोई भी नाम के तिनकू कैसी नींद शस्त्र लागा नेह का गया ही कुबिंद सोए संसार सो जाग की ओ रे तू कृष ही सदा नहीं साजे नहीं बो सोवन जागन भेद की कोईक जानत बात साधुजन जन जागत तहा जहां सबन की रात जो जागे हरि भक्ति में सोई सोई उतरे पारे जो जागे संसार में भवसागर में पार सतगुरु से मांगो ये ही मोही गरीबी दे दूर बड़पन कीजिए नानाई कर ली आदि पुरुष कृपा करो सब छुट जाई साध हो नच्छन मिले चरण कमल की चाय हिय उल आनंद भयो रोम रोम भयो भय छिय उल आनंद भयो रोम रोम भय छ भय पवितर काने मुनि सुनी तुम बे जागे पहरे ताके मुखड़ी धूल सुमिर करतार तारकू सभी गई मू सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई जिस दिन तड़पे प्राण न उस दिन देह लगी मिट्टी की ढेरी जिस दिन सिस सांस न उस दिन उम्र हो गई कुछ कम मेरी बरसी जिस दिन आंख न उस दिन गीत न बोले अधर न डोले हंसी बिकाई खुशी बिकाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई धुंधलाया सूरज का दर्पण कजलाई चंदा की बेहदी मूख हुई दोपहर की पायल रूठ गई संध्या की मेहंदी दिवस रात सब लगे पर लुटे लुटाए स्वप्न सितारे छटा न छाई घटा न छाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई साम न आई जिस दिन तेरी याद न आई फिरते रहे नयन बोराए कभी भवन में कभी भुवन में रही सिसक्ति पीड़ा कोई इस क्षण मन में उस क्षण तन में जग जग कर काजल अलसाया चल चल कर आँचल थक आया हाट न पाई बाट न पाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई साम आई जिस दिन तेरी याद न आई गुमसुम बैठी रही देहरी ठिटका ठिटका आंगन द्वारा सेज लगी कांटों की साड़ी और अटारी कज्जल कारा अगर उगंध हिमलहर हो गई चंदन लेप ताप तक छक्का धूप न भाई छान न भाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई साम ना आई जिस दिन तेरी याद न आई भक्ति का सारा शास्त्र प्रभु स्मरण का शास्त्र है एक ही सूत्र है भक्ति का वह है प्रभु की याद हमारा मन और हजार बातों की याद से भरा है सिर्फ प्रभु का कोई स्मरण नहीं हमारे मन में न मालूम कितनी चाहते हैं न मालूम कितनी वासनाएं अनगिनित सिर्फ एक चाह अनुपस्थित है सिर्फ प्रभु को पाने की अभीपसा नहीं और तुम सब भी पालो प्रभु न मिले तो सब मिला ना मिला हो जाएगा सब कमाई गमाई हो जाती और तुम प्रभु पालो और कुछ भी ना मिले तो भी सब पालिए उसके पाने में ही पाना है उसके खोने में ही खोना है प्रभु की याद का क्या अर्थ क्या राम राम की रटन से याद हो जाएगी तब तो तोते भी भाव सागर पार हो गए होते लेकिन तोतों को कोई भक्त नहीं कहता है ऐसी थोथी याद से कुछ भी ना होगा ऐसी थोथी याद में उलझ गया आदमी तो और भी झंझट में पड़ जाता है हृदय की गहराई में तो संसार की याद चलती है ओंठों पर राम का नाम चलता है ओठों में थोड़ी तुम्हारी आत्मा है ओंठों से दोहरा लेने से कुछ भी ना होगा वहां चलना होगा जहां तुम्हारे प्राण उस गहराई से उठनी चाहिए सुरति सुमिरन उस गहराई से जहां तुम कर्ता भी नहीं होते हो जहां तुम साक्षी मात्र होते हो ऐसा नहीं कि तुम राम का स्मरण करते हो बल्कि तुम देखते हो कि राम का स्मरण उठ रहा है तुम अपने भीतर एक चमत्कार होते देखते हो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओठ से पुकारा गया नाम किसी काम में नहीं आ सकता ओठ से पुकारा गया नाम उस अंतिम इस मरण के लिए सीढ़ी बन सकता है पर सीढ़ी पर रुकमत जान प्रभु के स्मरण को भक्तों ने चार हिस्सों में बांटा है पहला कहते हैं औठ से स्मरण वो ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है गागणेश का गागणेश का गागणेश का गा का गणेश से क्या लेना देना है एक बार समझ जाएगा फिर जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं पढ़ेगा कि गागणेश का जहां भी गा आएगा तो नहीं कहेगा गा गणेश का वो केवल निमित्त मात्र था बच्चे को कठिन है गा को समझना गा अपने आप में बच्चे के लिए बेबूझ है गणेश के चित्र से गा जल्दी जोड़ जाता है बच्चा चित्र समझता है शब्द नहीं समझता शब्द समझाने के लिए चित्र से जोड़ देते जो बच्चा समझता है उससे जोड़ देते हैं उसे जो वो अभी नहीं समझता इसलिए बच्चों की किताबों में रंगीन चित्र होते आ आम का ये तो छोटे में लिखा हो लेकिन बड़ा आम का चित्र होता बच्चा चित्र को देख के आम को जानता है आम का स्वाद भी उसे मालूम है आम उसने चखा है ये आम शब्द उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ है इसमें ना कोई स्वाद है न कोई गंध है न कोई रंग है न इसे हाथ में उठा सकता न इसके साथ खेल सकता ये बिल्कुल कोरा है तो आ आम का गा गणेश का धीरे धीरे बच्चे को याद बनने लगती गणेश के साथ गागु जुड़ जाता है बच्चे के लिए रास्ता मिल जाता है लेकिन फिर यहीं अगर कोई रुक जाए और जिंदगी भर गा गणेश का और आम का पड़ता रहे और ऐसी कभी घड़ी ही ना आए जब बिना चित्रों के समझ सके तो भूल हो गई तो सीढ़ी सीढ़ी न रही मार्ग का अवरोध हो गई भक्ति के जगत में ऐसा बहुत लोगों के लिए हो गया ओंठ से पुकारा गया नाम गागणेश का है पहला पाठ उनके लिए जिन्हें अभी भक्ति का कोई अनुभव नहीं लेकिन वहां से आगे जाना है वो शुरुआत है जरूर लेकिन अंत नहीं फिर ओठ से थोड़े गहरे जाना है कंठ तो भक्त कहते हैं दूसरी सीढ़ी कंठ ओठ चुप हो जाएं, कंठ में गूंज उठे भीतर रहे गूंज बाहर ना आए बाहर किसको दिखलाना है प्रभु है तो तुम्हारे भीतर जो है उसे देख लेगा और प्रभु नहीं है तो तुम कितना ही चिल्लाओ लाख चिल्लाओ बैंड बाजे बजाओ उससे कुछ भी ना होगा और तुम्हारे भीतर है तो ही सार्थक है तुम्हारे मौन को भी प्रभु सुन लेगा सच तो यह है कि मौन को ही सुनेगा तो धीर धीरे धीरे शब्द से मौन की तरफ जाना है शब्द से शुरू करो फिर निशब्द में डुबकी मारते जाओ पहले ओठ फिर कंठ फिर कंठ से और नीचे चलो तो हृदय और हृदय से भी नीचे चलो तो साक्षी जब चौथी जगह पहुंच जाए साक्षी की जगह पहुंच जाए जब तुम देखने लगो अपने भीतर राम का गुंजन उठते हुए सुनने लगो तुम करने वाले न रह जाओ तब समझना की याद हुई फिर वैसी याद सतत बनी रहती उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तुम कुछ भी करो फिर वह याद नहीं जाती और जब याद ऐसी सतत हो जाती अखंड अविच्छिन्न ऐसी गंगा की धारा जैसी तुम्हारे भीतर बहने लगती तभी पहुंचे तभी जाना पहुंचे उस घड़ी ही स्मरण शुरू हुआ आज के सूत्र बड़े अमूल्य भक्ति के मार्ग पर चलने वाले के लिए जो भी महत्वपूर्ण है इन सूत्रों में आ गया है जागे ना पिछले पहर्स ताकि मुखड़े धूलसमरे ना करतार करतारकू सभी गवा वूल जागे ना पिछले पहर। भक्तों ने रात को चार पहरों में बांटा है पहला पहर सभी जागे होते असल में पहले पहर में सोना मुश्किल रोज घर घर में यह घटा घटना घटती है मां जबरदस्ती कर रही बच्चों को कि सो जा। अब 9 बज गए अब सोने का समय हो गया और बच्चा सोना नहीं चाहता पहले पहर में सोना मुश्किल पहले पहर में जागना सुगम क्योंकि दिन भर जागे हैं तो जाग सब तरफ छा गई है दिन भर सोचा है विचारा है काम किए उनकी धुन गूंजती रह गई है इसलिए पहले पहर में सोना मुश्किल दिन भर की ध्वनिया आवाजें शोरगुल मन को शांत नहीं होने देते शिथिल नहीं होने देते जितना तुम्हारा जीवन कार्यकलाप से भरा होगा उतना ही जल्दी सोना मुश्किल हो जाएगा बिस्तर पर पड़े रहोगे और नींद ना आएगी नींद कहां से आए दिन पीछा नहीं छोड़ता है वह दिवस भर की धूल उड़ती ही चली जाती किसी से झगड़ लिए थे वो झगड़ा भी चल रहा है किसी ने सम्मान किया था वो गुदगुदी अभी भी बाकी है कहीं झंझट में पड़ गए थे वो झंझट पीछा नहीं छोड़ती दिन भर में बहुत से जाल फैलाए दूसरों को फंसाने को फैलाए होंगे अब उन जालों में खुद फंसे हो दिन भर अभ्यास किया अपने साथ जबरदस्ती की तनाव पाले बेचैनियां इकट्ठी की अब उस ढेरी पे बैठे हो अब नींद नहीं आती तो जितने कार्यकलाप से भरा हुआ दिन होगा उतनी ही मुश्किल हो जाएगी निद्रा पहले पहर में जैसे जैसे सभ्यता जटिल होती है संस्कृति जटिल होती वैसे वैसे लोगों की नींद खोने लगती पहले पहर में क्या दूसरे पहर में भी नींद नहीं आती रातें जगावन हो जाती निद्रा सपना हो जाती करबटे बदलते हैं लोग बिस्तर पर सोना चाहते हैं और नहीं सो सकते खोना चाहते हैं थोड़ी देर को अंधकार में लीन हो जाना चाहते हैं थोड़ी देर को अहंकार के बाहर थोड़ी देर भूल जाना चाहते हैं संसार लेकिन संसार इतना ज्यादा है संसार के कारण नहीं तुम्हारे ही कारण है संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है तुमने ही संसार को पकड़ा है लेकिन दिन भर अभ्यास करते हो पकड़ने का एकदम से छोड़ोगे कैसे दफ्तर घर आ जाता है फाइलें सिर में चली आती खाते वही साथ बैठे रहते तुम जो दिन भर करते हो वही चलता रहता चलता जाता उसकी एक अनवरत धारा है जैसे भक्त को भगवान का नाम चलता भीतर ऐसे तुम्हें संसार की याददाश्त चलती भीतर जैसे तुम संसार की याददाश्त के मात्र साक्षी रह जाते हो तुम्हारे किए कुछ नहीं होता ऐसे ही भक्त परमात्मा की याददाश्त का साक्षी रह जाता अच्छा है संसार से समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात जैसे संसार भुलाए नहीं भूलता ऐसे भक्त को भगवान भुलाए नहीं भूलता और जैसे तुम्हें भगवान याद किए किए नहीं आता छुटक छुटक जाता है फिसल फिसल जाते हो वैसे भक्त को संसार याद किए किए भी नहीं आता छूट छूट, छूट जाता है भूल भूल जाता है भक्त तुमसे बिल्कुल विपरीत दशान है ये जो रात्रि का पहला पहर है इसमें सभी सामान्यतया जागते इसमें जागना विशिष्टता नहीं इसमें सो जाना विशिष्टता है इसमें वही सो सकता है जो निर्दोष है इसमें वही सो सकता है जिसकी संसार के ऊपर कोई बहुत आसक्ति पकड़ नहीं संसार का रोग जिसे नहीं इसमें भक्ति सो सकता है इसमें वही आदमी सो सकता है जिसको मैं संन्यास्त कहता हूं सं्यस्त कभी भी सो सकता है और कभी भी जाग सकता है जागने और सोने में सं्यस्त को कोई बाधा नहीं जब चाहे, जैसा चाह वैसा हो जाएगा आंख बंद की तो सो जाएगा आंख खोली तो उठाएगा न तो उठते वक्त कोई बाधा अनुभव होगी न सोते वक्त कोई बाधा अनुभव होगी निर्बाध जिसका चित्त हो गया वही पहले पहर में सो पाएगा छोटे बच्चे सो जाते हैं आदिवासी जंगल के सो जाते हैं या साधु संत सो जाते हैं। नहीं तो पहले पहर में सोना बहुत मुश्किल फिर दूसरा पहर है, दूसरे पहर में भोगी जागता है, दूसरे पहर में वासनाग्रस्त जागता है इसलिए जो संस्कृति बहुत भोगपूर्ण होती है दूसरा पहर रात का राग रंग का हो जाता है जैसे पश्चिम में नाइट क्लब है नाचगान है होटल है खाना पीना है पार्टी उत्सव है वो सब रात्रि के दूसरे पहर में सांझ को जल्दी सो जाने की बात आदम मालूम पड़ती है असली असली जीवन तो रात में ही शुरू होता है तो दूसरे पहर में भोगी जागता है इस पर हम और भीतर चलेंगे इसमें तो समझ में आएगा कि क्या प्रयोजन तीसरे पहर में चोर जागता है चोर की तो तभी बनती है जब सब सो गए हों चोर के जागने का मतलब है कि जिनसे चुराना है वो अब सो गए होंगे दूसरे पहर में भोगी जागे होते और उन्हीं के पास पैसा लगता जो कुछ भी उन्हीं के पास है। पहले पहर में तो साधु सो सकते उनके पास कुछ है नहीं चोर जाग के भी क्या करे साधु के पास कुछ है नहीं चुराएगा भी क्या या साधु के पास जो है उसमें चोर को उत्सुकता नहीं एक जैन फकीर के घर एक चोर प्रवेश किया फकीर अपना कम्बल ओढ़ के सोया था यह देख के कि चोर इतने दूर से आया अंधेरी रात अभी चांद उगने को ही है इस फकीर की झोपड़ी खोसता हुआ टटोलता जंगल में आ गया है फकीर बड़ा बेचैन होने लगा और घर में कुछ है नहीं और जो है घर में वो तो चोर चाहेगा नहीं फकीर उंडेल सकता है अपनी समाधि फकीर दे सकता है अपना अमृत मगर उसके लिए तो चोर का पात्र तैयार नहीं और चोर उसलिए आया भी नहीं और बिन मांगे जो मिले उसको हम समझ भी नहीं पाते अब ये बड़ा फकीर था बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति था मगर चोर को बुद्धत्व में तो रसी नहीं चोर बुद्ध का क्या करे चोर के हाथ तो जेब तक जाते हैं हृदय तक नहीं और घर में कुछ है नहीं फकीर बेचैन होने लगा कि बेचारा इतनी दूर आया कुछ और उपाय न देख के जब चोर जाने लगा तो उसने कहा रुक भाई मुझे क्षमा कर पहले खबर की होती तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता तू इतनी दूर आए और खाली हाथ जाए हमें बड़ा दुख हो जाएगा ये कंबल लेता जाए यही मेरे पास है फकीर नंगा था और कंबल था चोर बड़ा झिझका है बड़ा घबराया ऐसे तो किसी आदमी के घर में कभी चोरी करने गया भी नहीं था जो अपने से दे, दे। और देखा कि फकीर नंगा है और ठंडी रात है सूरज उगने लगा था तो चांद उगने लगा था तो फकीर दिखाई पड़ने लगा था कि नंगा है खिड़की से चांद झाक रहा था लेकिन चोर इतना डर गया कि कुछ कह न सका जल्दी से कंबल लेके जाने लगा बाहर दरवाजे के निकला था कि ने कहा सुन धन्यवाद तो दे दे, ऐसी जल्दी क्या और कम्बल तो थोड़े दिन काम आएगा धन्यवाद बहुत दिन काम आएगा धन्यवाद तो दे ही दे चोर ने घबराहट में धन्यवाद भी दे दिया भाग गया वर्षों बाद पकड़ा गया और चोरियां थी उसके नाम पर उसी में यह कंबल भी पकड़ा गया यह कंबल प्रसिद्ध कंबल था उस फकीर का तो मजिस्ट्रेट पहचान गया वो फकीर भी बुलाया गया मजिस्ट्रेट ने कहा अगर तुम कह दो कि यह आदमी ने चोरी की तुम्हारे घर तो हमें किसी और चोरी का प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी यह काफी लेकिन फकीर बोला नहीं यह आदमी और चोर आदमी चोर जरा भी नहीं मैंने कंबल भेंट किया था इसने धन्यवाद दे दिया था बात खत्म हो गई थी चोरी नहीं इस आदमी ने चोरी जरा भी नहीं की चोर छूटा तो सीधा फकीर के घर पहुंचा चरणों में गिर पड़ा हो कहू उस दिन तो चुक गया क्योंकि मेरी कोई दृष्टि ना थी लेकिन तुम उस रात से मेरे पीछे लगे रहे ये तुम्हारा कंबल क्या है ये तुम्हारी याद दिलाता रहा वो तुम्हारा शांत चेहरा वो चांद की रोशनी में तुम्हारा नग्न खड़ा होना वो तुम्हारा मुझे पुकारना और कंबल बेट दे देना और वो तुम्हारा कहना कि धन्यवाद दे जा कंबल तो थोड़े बहुत दिन में खत्म हो जाएगा धन्यवाद आगे तक काम आएगा वह फिर मेरा पीछा करता रहा वो तुम्हारी आंखें मैं भूल ना सका वो तुम्हारी आवाज वो तुम्हारी करुणा में भूल ना सका आज सच में ही चोरी करने आया हुआ लेकिन आज वही जो तुम्हारे पास है दो अब तुम्हारा होकर आया हूं फकीर के पास जाओगे तो चुराने योग्य तो बहुत है इजिप्त में कहावत है कि जब तक शिष्य चुराने में कुशल ना हो गुरु से कुछ पाना सकेगा महत्वपूर्ण कहावत है गुरु के पास बहुत कुछ है लेकिन पहले तो उसे देखने की दृष्टि चाहिए उसकी चाहत चाहिए और फिर गुरु तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो दी नहीं जा सकती सिर्फ ली जा सकती तुम चाहो तो ले लो तुम न चाहो तो कोई तुम्हें दे नहीं सकता गुरु तो बहती गंगा है तुम चाहो तो पी लो तुम ना चाहो तो किनारे पर खड़े प्यासे रह जाओ और गंगा से तुम जब पीते हो तब चोरी ही है क्योंकि गंगा से आज्ञा भी कहां लेते हो और आज्ञा लेने का उपाय भी कहां है ऐसी ही चैतन्य की धारा है लेकिन तुम्हें जब चाहत होगी तब तो पहले पहर जो सो जाते उनके पास तो चोरों को चुराने को कुछ है नहीं और दूसरे पहर जिनके पास है वो तो जागे ही रहते हैं पहले पहर दूसरे पहर जागे ही रहते हैं। जब भोगी सो जाते हैं तब चोर की घड़ी आती रात का तीसरा पहर चोर जागता है और रात के चौथे पहर साधु जागता सन्यासी जागता है चौथा पहर सबसे कठिन पहर है जागने के लिए पहला पहर सबसे सरल पहर है जागने के लिए सभी जागते हैं सिर्फ साधु ही सो सकते हैं चौथा पहर सबसे कठिन है जागने के लिए क्योंकि नींद सबसे गहरी होती चौथे पहर में सभी सोते हैं सिर्फ साधु ही जाग सकता है अब इस बात को भी ठीक से समझ लो हमने चार अवस्थाएं बांटी हैं चेतना की पहली अवस्था को कहते हैं जागृत तथा कथित जागृत जिसमें हम जागे हुए हैं तथाकथित इसलिए कि यह कोई असली जागरण नहीं बस आंखें खुली जागे क्या खाक बुद्ध जागते फिर तो आंख भी बंद हो तो भी जागे रहते और तुम तो आंख भी खुली हो तो भी सोए ही हुए हो लेकिन जागते से लगते हो जागे जागे लगते हो इसलिए तथा कथित जागरण पहली घड़ी पहला भेद चेतना का दूसरा स्वप्न जब तुम सोए हो लेकिन एकदम सोए भी नहीं हो सपने चल रहे हैं तुम्हारा जागरण भी जागरण नहीं तुम्हारा सोना भी सोना नहीं सांसारिक आदमी बड़ी उलझन है जागते में सोया रहता है सोते में जागता रहता है सोने में भी पूरा नहीं होता सपने चल रहे हैं और सपने क्या है तुम्हारे दैनन्दिन जीवन का ही प्रतिफलन है। वे ही आवाजें वही रंग वही ढंग फिर फिर नए रूप लेते मन उन्हीं उन्हीं में बार बार लौट जाता है अब वस्तुएं नहीं है तो विचार ही काफी संसार बंद हो गया है क्योंकि आंख बंद है तो तुम अपना ही संसार फैला लेते हो चलचित्र देखने जाने की जरूरत नहीं है इतना तो देखते हो रोज तुम चलचित्र पर्दे पर मन के कितने चित्र देखते हो तो दूसरी अवस्था है स्वप्न तीसरी अवस्था है सुसुप्ति ऐसे सो गए कि स्वप्न भी ना रहा लेकिन स्वप्न के साथ ही साथ तुम भी चले गए तुम भी ना बचे सुसुप्ति का अर्थ ना स्वप्न रहा ना सोने वाला रहा तुम्हें अपनी याद भी ना रही तुम्हें अपनी थोड़ी थोड़ी याद तभी रहती जब कुछ अड़चन होती रहे बाहर कुछ अड़चन हो तो तुम्हें थोड़ी याद रहती भीतर कुछ अड़चन हो तो तुम्हें थोड़ी याद रहती अड़चन में ही तुम्हें याद रहती कांटा चुभता रहे तो तुम्हें थोड़ी याद रहती कांटा बिल्कुल न चुभे तो तुम बिल्कुल बेहोश हो जाते फिर तुम्हें होश रहते ही नहीं संस्कृत में प्यारा शब्द है वेदना वेदना के दो अर्थ होते हैं दुख और बोध वेदना उसी धातु से बना जिससे वेद जिससे विद्वान बोध होश ये बड़े मजे का शब्द है वेदना और इसके दो अर्थ जिनमें कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता एक अर्थ दुख और एक अर्थ जागरण मगर तालमेल है जिसने भी यह शब्द गढ़ा होगा वो भाषा शास्त्री ही नहीं रहा होगा उसने जीवन के शास्त्र को समझा होगा कि तुम्हारा जो बोध है तथा कथित तुम्हारा जो वेद है वो तुम्हारे दुख पर निर्भर है इधर दुख गया तो उधर बोध गया जागे रहते हो तो बाहर का दुख है यह हवाई जहाज जा रहा है यह ट्रेन जा रही ये रास्ते पर शोरगोल हो रहा है यह बच्चा चिल्ला रहा कोई रो रहा कोई झगड़ रहा यह सब उपद्रव चल रहा है इस उपद्रव के कांटे चुभ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी सी याद बनी रहती धीमी धीमी कि मैं हूं ये भी बहुत धीमी धीमी बहुत भीनी भी किसी काम आ जाए ऐसी नहीं बस जरा सी एक झलक बनी रहती एक टिमटिमाती सी ज्योति बनी रहती कि मैं हूं लेकिन इसमें होने के लिए यह सब उपद्रव चलता रहे तो इसकी चोट पड़े तो तुम्हें याद रहती रात सपने में भी तुम्हें याद रहती पहाड़ से फेंक के जा रहा हो रे चट्टान तुम्हारी छाती पे गिर रही तो तुम्हें याद रहती कोई बेचैनी बनी रहती सपने में तो याद रहती सुसुप्ति का अर्थ है ना तो बाहर की कोई बेचैनी रही ना भीतर की कोई बेचनी रही लेकिन जैसे ही चैन आया वैसे ही तुम गए सुसुप्ति में तुम तो मूर्छित हो जाते सुसुप्त यानी मूर्छना। ये तीन सामान्य दशाएं चौथी दशा का नाम है तुरी तुरी का अर्थ होता है सिर्फ चौथी दशा शब्द का अर्थ होता है चौथा उसको कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास कोई नाम देने योग्य शब्द नहीं है तो उसको सिर्फ चौथी दशा का है तुरी तुरी का अर्थ होता है बेचैनी जरा भी ना रही ना बाहर की ना भीतर की मगर होश पूरा है वेदना तो ना रही वेद पूरा है अब होश के लिए किसी चोट की जरूरत नहीं अब बिना चोट के होश है ये जो तुरु की अवस्था है ये जागरण की वास्तविक जागरण की अवस्था है और ये बड़ी अनूठी अवस्था है यह ऐसी अनूठी अवस्था है कि शरीर सो जाता है मगर तुरी की अवस्था में जो व्यक्ति है वो जागा रहता है शरीर ही सोता है फिर अंत चेतना कभी नहीं सोती अंत चेतना जागी ही रहती वो दिया जलता ही रहता है वो अखंड जलता है ये चार अवस्थाएं इन्हीं चार के आधार पर रात को भी ज्ञानियों ने चार अवस्थाओं में बांट दिया है। पहली साधारण अवस्था है जागरण की तथा कथित जागरण की सभी जागे रहते दूसरी अवस्था है स्वप्न जैसी भोग की भोग यानी स्वप्न भोग का अर्थ होता है सपना कोई धन का सपना देख रहा है कि इतना धन हो जाए तो मजे में हो जाऊंगा कोई देख रहा है ऐसी सुंदर स्त्री मिल जाए ऐसा सुंदर पुरुष मिल जाए ऐसा पद मिल जाए ऐसा कुछ हो जाए तो सपना है भोग यानी सपना दूसरी अवस्था सपनों से भरे हुए लोगों की और तीसरी अवस्था पाप की चोरी की हत्या की घृणा की क्रोध की वो सुसुप्ति की अवस्था है सब होश खो गया उतना भी होश ना रहा जितना सामान्य आदमी को होता है वो भी गया तो तीसरी अवस्था चोर की हत्यारे की अपराधी की और चौथा जो रात का पहर है वो समानांतर है तुरी के अगर चौथे में जाग गए तो तुरी में जाग गए अब ये जो चौथा पहर है ये एक तरह से और भी समझ लेना नींद वैज्ञानिकों के हिसाब से रात के अंतिम पहर में सर्वाधिक गहरी होती तीन से पांच या चार से छह प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भेद होता है लेकिन दो घंटे जो अंतिम है वो सर्वाधिक गहरे होते सुसुप्ति के होते स्वप्न भी नहीं रह जाता तो परम शांति होती यद्यपि तुम भी नहीं रह जाते लेकिन फिर भी शांति होती जिस आदमी को रोज दो घंटे सुसुप्ती के मिल जाते हैं वो तरोताजा होकर उठता है सुबह उसके जीवन में तुम लहर ताजगी की देखोगे थकान गई थका गया फिर जीवन का उल्लास फिर उत्साह फिर उत्सव रात ने सब चिंताएं छीन ली रात ने सब दर्द छीन लिए, रात, रात मलहम पट्टी कर गई रात सब घाव भर गई वो जो दो घंटे तुम खो गए थे बिल्कुल उन खो गए दो घंटों में प्रकृति ने बहुत सा काम कर दिया जो जो तुमने खराब कर लिया था पिछले दिन प्रकृति सब ठीक जमा गई फिर व्यवस्था बिठा गई तार ढीले पड़ गए थे वीणा के कस गई तार ज्यादा कस गए थे तो ढीले कर गई लेकिन संतुलन बिठा गई सांज ठीक कर गई इसलिए सुबह तुम साज की अवस्था में होते हो तुम सुबह देखते हो तुम और ही ढंग के आदमी होते हो अगर रात ठीक से सो लिए तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हो ज्यादा दयापूर्ण होते हो ज्यादा करुणापूर्ण होते हो तुम्हें वृक्ष ज्यादा हरे दिखाई पड़ते हैं फूल ज्यादा सुर्ख दिखाई पड़ते हैं पक्षियों के गीत तुम्हारे कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं सूरज सूरज की रोशनी आकाश की नीलिमा सब आकर्षित करती है सुबह फिर तुम ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है थोड़ी देर को ही सही है शायद क्षण भर को दो क्षण को कुछ पलों को मगर तुम सुबह बड़े तांचे होते हो सुबह तुमसे कोई कहे चोरी करो तो तुम शायद न कर पाओ सुबह तुमसे कोई कहे कि किसी का कुछ छीन लो तो शायद तुम न छीन पाओ सुबह देना सरल है छीनना कठिन है देना आसान है मांगना कठिन है सुबह दान सुगम है छीन झपट मुश्किल है शुभ प्रार्थना सरलता से हो सकती है यही प्रार्थना सांझ होते होते मुश्किल हो जाएगी सुबह तुम आदमी पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि अपने पर भरोसा है सांझ आते आते तो आदमी पर अविश्वास हो जाता है क्योंकि अपने पर अविश्वास हो जाता है सांझ तक तो तुम हार चुके दौड़ चुके गिर चुके धूल दूषित हो चुके सब चेष्टा कर ली और विषाद हाथ लगा अब कैसा भरोसा सुबह तुमने ताजगी होती है आत्मविश्वास होता है भरोसा होता है ये वो दो घंटे जो गहरी नींद आ जाती वैज्ञानिक हिसाब से और वैज्ञानिक हिसाब भक्तों और योगियों के हिसाब से बिल्कुल मेल खा रहा है वैज्ञानिक हिसाब से दो घंटे आदमी के शरीर का तापमान दो डिग्री नीचे गिर जाता है सुबह सुबह रात के जाते जाते तुम्हें जो थोड़ी हल्की हल्की सर्दी मीठी मीठी सर्दी लगती है और एक कंबल और खींच लेने का मन होता है उसका कारण इतना ही नहीं कि सुबह ठंडी होती उसका असली कारण यह कि तुम्हारे शरीर का तापमान दो डिग्री नीचे गिर जाता है तुम थोड़े ठंडे हो गए होते तुम थोड़े शीतल हो गए होते वो जो मन में चलती हुई उधेड़ बिंद थी जो तुम्हें गर्म रखती थी वो जो भीतर चलता हुआ ज्वर था मन का वो जो तुम्हें पूरा का पूरा उत्तप्त रखता था वो चला गया शोरगुल बंद हुआ बाजार समाप्त हुआ सपने भी जा चुके तुम सब भांति शीतल हो गए उस शीतलता के कारण उस मन की शीतलता के कारण तुम्हारी देह भी शीतल हो जाती दो डिग्री वस्तुता तापमान नीचे गिर जाता और यही दो घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे ये दो घंटे अगर तुम सो लिए ठीक से तो सुबह तुम ताजे अनुभव करोगे स्वस्थ मन हो जाएगा तन हो जाएगा ये दो घंटे अगर तुम्हें कोई जगा दे इन दो घंटों में अगर कोई बाधा डाल दे तो तुम दिन भर चिड़चिड़े और परेशान रहोगे छह घंटे सो लिए हो रात वो छह घंटे काम नहीं आएंगे ये दो घंटे खराब हो गए तो बस अड़चन हो जाएगी ये दो घंटे भी सो लो रात में और तुम रात भर जगते रहो तो भी काम चल जाएगा ये दो घंटे वैज्ञानिक कहते हैं अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि इन्हीं दो घंटों में तुम्हारी सारी चेतना विलुप्त हो जाती है अंधकार में अहंकार खो जाता है बोध सो जाता है जब तुम नहीं होते तभी परमात्मा तुम पे काम कर सकता है प्रकृति तुम पे काम कर सकती है क्योंकि तुम बाधा नहीं देते इसीलिए तो जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर की पहली फिक्र होती है कि उसे नींद आ जाए क्योंकि नींद में ही प्रकृति उसको स्वस्थ कर पाएगी अगर नींद ना आए तो वो स्वस्थ हो ही ना सकेगा दवाएं कुछ भी ना कर सकेंगी इसलिए नींद की दवा देते हैं मरीज को वो सो जाए तो परमात्मा के कुशल हाथ उसे फिर से ठीक कर जाएं, साज को फिर बिठा दें। इसने तो सब खराब कर लिया है अब परमात्मा का ही सहयोग मिले तो ठीक हो सकता है नींद में चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रकृति काम करती तो वैज्ञानिक कहते हैं ये दो घंटे नींद के लिए बड़े अनिवार्य है लेकिन अब तुम थोड़े हैरान हो संतों ने सदा से कहा यह दो घंटे याद के लिए ऊपर से तो दिखाई पड़ेगा ये तो विपरीत बात हो गई क्योंकि अगर दो घंटे याद करना है तो जागना पड़ेगा और जागना पड़ा तो फिर दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा और प्रकृति को मौका न मिला ये ऊपर की ही बात है संतों ने कहा उसके पीछे कारण है ये जो दो घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के ये सर्वाधिक गहराई के भी हैं इन दो घंटों में तुम अपने हृदय से भी नीचे की गहराई में उतर जाते हो पहले पहर में सिर में भटकते रहते हो दूसरे पहर में कंठ में आ जाते हो तीसरे पहर में हृदय में आ जाते हो चौथे पहर में हृदय से नीचे उतर जाते हो अपने अंत चेतन में डूब जाते हो तो संतों ने कहा कि ये दो घंटे जैसे नींद के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुसूपति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसे ही जागरण के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं से जागरण लाना है उसी चौथे तल से उसी तुरी अवस्था से जागरण को खींचना है लेकिन अगर तुम संतों के ढंग से जागो तो नुकसान ना होगा चिड़चिड़ापन नहीं आएगा क्यों क्योंकि संतत्व का पहला सूत्र यह है कि अहम भाव ना हो अगर अहम भाव ना हो और तुम जाग जाओ इन दो घंटों में तो जो लाभ नींद से होना था वो तो हो ही जाएगा क्योंकि वो अहम भाव के न होने के कारण होता था और जो लाभ जागरण से होना है परम लाभ वो भी हो जाएगा और ये दो घंटे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घंटे हैं तुम्हारे 24 घंटे में ये 24 घंटे का जो वर्तुल है इसमें यह दो घंटे सर्वाधिक मूल्यवान है यहां तुम परमात्मा के निकटतम होते हो अगर सो गए गहरे तो परमात्मा को मौका मिलता है कि तुम्हें ठीक कर दे और अगर जाग गए गहरे तो परमात्मा से मिलन हो जाता है क्योंकि परमात्मा करीब होता है सो गए तो भी लाभ होता है क्योंकि परमात्मा का हाथ तुम्हारे भीतर जाके काम कर देता है जाग गए तब तो कहना ही क्या है हाथ में हाथ पकड़ लेते हो जाग गए तो परमात्मा को रंगे हाथ पकड़ लेते जाग गए तो मिलन हो जाता मुलाकात हो जाती और एक बार मुलाकात हो जाए तो यह मुलाकात फिर 24 घंटे जारी रहती नहीं सांझ नहीं बोर्श फिर सुबह सांझ का कोई फर्क नहीं पड़ता फिर दिन रात कहां फिर तो सब एक सा हो जाता एक दफा उसका हाथ पकड़ में आ जाए एक दफा पहचान हो जाए तब तो तुम उसे जगह जगह पालोगे बाजार में भी पालोगे पत्नी में भी पालोगे बेटे में भी पालोगे वृक्ष में पहाड़ पर्वत में भी पालोगे तब तो उसके सिवाय कोई है ही नहीं एक दफा पहचान ही होने की बात है प्रतिभिज्ञा हो जाए एक बार आंख में आंख जुड़ जाए नजर से नजर मिल जाए फिर तुम सब जगह पहचान लोगे यह जो चौथा पहर है निश्चित ही बहुमूल्य है लेकिन संत कहते हैं जागने का ढंग है उस चौथे पहर में ऐसे ही जाग जाओगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे प्रभु स्मरण में जागो प्रार्थना में जागो ध्यान में जागो उस चौथे पहर को रात का ध्यान बना लो उस समय ध्यान जितनी सुगमता से हो जाएगा फिर कभी ना हो पाएगा इसलिए पतंजलि ने कहा है समाधि सुसुप्ति के बहुत करीब है पतंजलि ने तो बड़ी हिम्मत की घोषणा की है कि समाधि और सुसुप्ति एक ही जैसी है जरा सा फर्क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 तो कम से कम 9 बजे सोने चले जाना और जिसे 9 बजे सोने जाना हो उसे दफ्तर दफ्तर में छोड़ाना चाहिए 9 बजे आने के पहले तक उसे सारे संसार से अपने को बाहर हटा लेना चाहिए रूट हिस्से रूठ जाना चाहिए संसार से उदासीन हो जाना चाहिए दफ्तर से चलते वक्त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 मुझे परवाह नहीं अब तुम रूठो रूठे सब संसार मुझे परवाह नहीं है यह बड़े प्रेम का वचन अब पंछी को नहीं बसेरी की है आशा और बागवा को न बहारों की अभिलाषा अब हर दूरी पास दूर है हर समीपता एक मुझे लगती अब सुख दुख की परिभाषा अब ना ओठ पर हंसी ना आंखों में है आंसू